श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग भाव समाधि तथा दर्शन संबंधी कुछ बातें ईश्वर कृपा के बिना ईश्वर प्राप्ति नहीं होती उन्होंने सुना कि श्री राम कृष्ण देव कह रहे हैं जानते हो काम कांचन के संबंध में ठीक ठीक मिथ्या ज्ञान का उदय होना यथार्थ में जगत को तीनों काल में असत्य समझना कोई मामूली बात है उनकी दया के बिना इस प्रकार ज्ञान होना क्या कभी संभव है यदि वे कृपा पूर्वक इस प्रकार की धारणा जागृत करा दें तभी वह संभव है अन्यथा स्वयं साधना के द्वारा मानो क्या कभी इस तथ्य की धारणा कर सकता है उसमें शक्ति ही कितनी है उस शक्ति के आधार पर वह प्रयास ही कितना कर सकता है इस प्रकार ईश्वर की दया की चर्चा करते हुए श्री रामकृष्ण देव समाधिस्थ हो गए कुछ देर बाद अर्धबाह्य दशा में वे कहने लगे वह किसी एक विषय की दृढ़ धारणा किए बिना ही पुनः दूसरे की आकांक्षा करने लगता है इतना कहकर उसी भावावस्था में ही श्री राम कृष्ण देव गाने लगे ओ रे कुशी लौ करिस की गौरव धरा न दिले कि पारिस धरते गीत का तात्पर्य अरे लव कुश, तुम किस बात का गर्व करते हो यदि मैं स्वयं ही पकड़ में न आता तो क्या तुम मुझे पकड़ सकते थे इस पद को गाते हुए उनके नेत्रों से इस तरह आंसुओं की धारा बहने लगी कि बिछौने की चद्दर का कुछ भाग भीग गया मित्र भी उस अपूर्व शिक्षा से द्रवीभूत होकर रोने लगे कुछ देर बाद दोनों शांत हुए हमारे मित्र कहते हैं वह शिक्षा सदा के लिए मेरे मानस पटल पर अंकित हो चुकी है उसी दिन से मैं यह समझ गया कि ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी होने का नहीं श्री रामकृष्ण देव के अद्वैत ज्ञान की गहराई के संबंध में और एक घटना का उल्लेख किए बिना हमसे रहा नहीं जा रहा है उस समय अस्वस्थ होकर श्री रामकृष्ण देव काशीपुर के बगीचे में थे दिनों दिन उनका रोग बढ़ता ही जा रहा था उनकी अस्वस्थता का समाचार पाकर कुछ साथियों के साथ श्री शशधर तर्क चूड़ामली उन्हें देखने आए थे वार्तालाप करते हुए पंडित जी ने श्री रामकृष्ण से कहा महाराज शास्त्रों में लिखा है कि आप लोगों के सदृश महापुरुष इच्छा मात्र से ही शारीरिक रोगों को दूर कर सकते हैं स्वस्थ होने की की इच्छा से से मन को एकाग्र कर, एक बार उसे कुछ कुछ देर के लिए रोग की जगह केंद्रित करने से ही सब कुछ आराम हो जाता है। आप एक बार ऐसा क्यों न कर देखें श्री कृष्ण देव बोले पंडित होकर यह तुम क्या कह रहे हो जो मन एक बार सच्चिदानंद को समर्पित कर दिया गया है उसे वहां से हटा कर, क्या इस टूटे फूटे मांस की ठरसी पर लगाने की प्रवृत्ति हो सकती है पंडित जी निरुतर हो गए किंतु स्वामी विवेकानंद जी तथा अन्य भक्तवृंद से शांत नहीं रहा गया पंडित जी के जाते ही वे विशेष रूप से श्री कृष्ण देव से अनुरोध करने लगे उन लोगों ने कहा आपको रोग आराम करना ही पड़ेगा हम लोगों के लिए अवश्य करना होगा श्री रामकृष्ण देव अरे भाई क्या मेरी यह इच्छा है कि मैं रोग भोगता रहूं? मैं तो चाहता हूं कि रोग न रहे किंतु यह होता कहाँ है अच्छा होना न होना माँ के हाथ में है स्वामी विवेकानंद तो फिर माँ से रोग दूर करने के लिए कहिए वे आपकी बात को अवश्य ही सुनेंगे श्री राम कृष्णदेव तुम लोग तो यह कह रहे हो किंतु मेरे मुँह से यह बात निकलती तो नहीं है स्वामी जी हम यह नहीं मानेंगे महाराज आपको कहना ही पड़ेगा हमारे लिए अवश्य कहना पड़ेगा श्री राम देव। अच्छा देखूंगा यदि हो सका तो कहूंगा। कुछ देर बाद श्री स्वामी जी ने पुनः श्री राम देव के समीप उपस्थित होकर उनसे पूछा महाराज आपने कहा था माँ क्या बोली श्री राम देव, मैंने माँ से कहा गले का घाव दिखाकर इसके कारण मुझसे कुछ खाते नहीं बनता जिससे मैं दो कोर खा सकूँ ऐसा कोई उपाय तो कर दे यह सुनकर तुम लोगों को दिखा दिखाती हुई माँ बोली क्यों भला इन सब के मुँह से तो खा रहे हो तब लज्जित होकर मैं और कुछ न कर सका देह बुद्धि का कैसा यह अद्भुत अभाव और अद्वैत ज्ञान में कैसी अद्भुत अवस्थिति उस समय छह महीने तक श्री राम कृष्ण देव कोई चार पाँच छटाख बार ली उबाले हुए जव का पानी मात्र लेते थे ऐसी स्थिति में जो ही जगन्माता ने कहा क्यों इन सबके मुंह से तो खा रहे हो तत्काल ही इस क्षुद्र शरीर को मैंने मैं कह दिया यह कितना बड़ा पाप किया यह सोचकर श्री रामकृष्ण देव लज्जा से मस्तक तथा निरुत्तर हो गए पाठक क्या आप किंचन मात्र भी इस भाव की कल्पना कर सकते हैं ऐसे अद्भुत देवमानव श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था ज्ञान भक्ति योग कर्म प्राचीन तथा नवीन सभी प्रकार के धर्म भावों का किस प्रकार अधिष्ट पूर्व सामंजस्य उनके भीतर हमने प्रत्यक्ष किया है उपनिषदकार ऋषियों का कथन है कि वास्तविक ब्रह्म ज्ञानी पुरुष सर्वज्ञ तथा सत्य संकल्प होते हैं संकल्प या इच्छा मात्र से ही उनकी इच्छा को बाह्य जगत की समस्त वस्तुएं एवं सारी शक्तियाँ नतमस्तक होकर मान लेती हैं और तद वे परिवर्तित होती हैं अतः इन पुरुषों के शरीर मन के लिए तदनुसार आचरण करना कोई आश्चर्य की बात नहीं उपनिषदकारों के इस वाक्य की सत्यता का परीक्षण करना साधारण मानव की सामर्थ्य से बाहर है फिर भी बिना किसी संकोच के यह कहा जा सकता है कि परीक्षण करना जहां तक हमारी अल्प शक्ति के द्वारा संभव था जैसे हम समस्त विषयों में श्री राम कृष्णदेव को निरंतर परख लिया करते थे संभवतः उसमें कोई कसर या त्रुटि बाकी नहीं रह गई थी किंतु प्रत्येक बार ही श्री कृष्ण देव उन समस्त परीक्षाओं में हंसते हंसते अनायास उत्तीर्ण हो मानो मानव व्यंग्यपूर्वक हमसे कहा करते थे अभी तक अविश्वास दृढ़ विश्वास करो और अच्छी तरह से यह जान लो कि जो राम तथा जो कृष्ण रूप से आविर्भूत हुए थे वे ही इस समय अपने शरीर को दिखाकर इस ढांचे के अंदर विद्यमान है किंतु अब की बार गुप्त रूप से आगमन है जैसे राजा वेश बदलकर अपने राज्य की देखभाल किया करता है जो ही लोग उसे जान जाते हैं तथा कान, काना फुसी करने लगते हैं जो ही उस जगह से वह चल देता है ठीक वैसा ही समझो